रक्षा के लिए ये दंड भी स्वीकार थे हमको इस बात की परवाह नहीं है शरीर रहेगा कि जाएगा यह सुंदरता रहेगी कि जाएगी परंतु अपने पिता की आज्ञा के बिना हम विवाह नहीं कर सकते आज दैहिक सौंदर्य का इतना प्रभाव बढ़ गया है मानसिक सुंदरता आंतरिक सुंदरता की ओर न किसी का ध्यान है न आवश्यकता है लोग कहते नहीं बाहर से सुंदर हो जाए बाजूदे कुपित हो गए मेरी अवज्ञा किया है तुमने जाओ बकर हो जाओ सौ की सौ राज्य कन्या जो सर्वांग सुंदरी थी अब हाथ पैर बेकार हो गए उनके गठिया रोग हो गया और गठिया रोग हो जाता है तो वो चलना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गई रोते रोते पिताजी के पास में आए पिता ने देखा कि मेरी पुत्रियों को क्या हो गया बहुत चिकित्सा कराई कोई समाधान नहीं राजकन्याओं ने जैसे घटना घटी थी सब अपने पिता को बता दी अब पिता संसार का व्यक्ति किसी को दुखी देखता है तो क्या करेगा रो पड़ेगा इस दुनिया के हमारे संबंधियों में इस इंसान में ये ताकत नहीं है कि किसी का दुख दूर कर सके करेगा सहानुभूति दिखाएगा तुम रोते हो तो तुम्हारे तुम खुद भी आंसू गिरा देगा भैया बहुत बुरा हो अच्छा आदमी जो किसी रोते हुए को देख करके अपने कपड़े से उसके अपने आंचल से उसके आंसू पहुंच दे साथ में दो मिनट बैठ करके अपने आंसू गिरा ले वो भला इंसान और जो दूसरे के आंसू देख करके मुस्कुरावे खिलखिला हंसी बनावे वो वो इंसान तो नहीं होगा क्या होगा वो क्या होना चाहिए शैतान होना चाहिए हम नहीं कह रहे भैया हम तो कहते हैं यहाँ के लोगों ने बोला था और कोई ऐसा करता हो लड़ने आ जाए कि आपने हमको शैतान क्यों कहा तो हम अपना बचाव पहले कर ले भैया हमने नहीं कहा यहाँ के लोग तो बोल रहे थे जो दूसरे को रोता हुआ देख करके दो आंसू गिरा दे सहानुभूति प्रकट कर दे वो इंसान है और दूसरे के आंसुओं पर उपहास करे मजाक बनाए वो शैतान है आंसू पहुंच दे दुख दूर कर दे वो कौन है भगवान है दूसरे के आंसू पहुंच दे दूसरे का दुख मिटा दे ये बेचारे इंसान की सामर्थ्य तो नहीं तो भगवान ही कर सकता है राजा बेचारा रो दिया पिता है दुखी हो गया मेरी बच्चियों का विवाह कैसे होगा धन्यवाद दिया और कहा बेटियों में जानता हूं देखो ये बहुत विचित्र बात है तुमने अपने कुल और सीम की रक्षा के लिए मनमाना आचरण नहीं किया और मैं जानता हूं तुम चाहती तो वायुदेव को साप दे सकती थी तुम वायु को विकृत कर सकती थी भारतवर्ष की सती की इतनी क्षमता है भारतवर्ष की माता यहां सती की इतनी ताकत है कि भगवान का दम नहीं की सती के सामने खड़ा हो जाए सती के तेज के सामने सूर्य का तेज फीका पड़ जाए सती की तेजस्विता के सामने भगवान की भुगवत्ता भी लघु हो जाए बड़े बड़े संत और महात्मा भी जहां ठिकने हो जाए छोटे हो जाए बेटा मैं जानता हूं कि तुम चाहती तो बाजू को शांत दे सकती थी परंतु तो तुमने अच्छा किया क्यों बोले क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका जिसके जीवन में क्षमा है वही वस्तुतम तो धार्मिक है माता अनुषैया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों आए आय तो थे माता अनुसुईया सती की परीक्षा लेने के लिए परंतु विचारों की दशा हो गई छह महीने के बालक बनकर के माता की गोद में खिलना पड़ा उधर लक्ष्मी जी सरस्वती जी और पार्वती जी तीनों परेशान है हमारे वो कहां गए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की वो तीनों की तीनों परेशान है वो वो कहां में वो माने वो का मतलब ओ क्या पार्वती ने फोन किया अरे सरस्वती तुम्हारे वो कहां है बोले तुम्हारे वो कहां है वो का मतलब आपस में चर्चा कर रहे हैं वो भैया पता नहीं कितने दिन से गायब है तीनों परेशान होकर के बैठक कर रहे थे भाई खोजो कहां चले गए तब तक, तक नारद जी महाराज हरिगुण गाते बीना बजाते रमण करते महाराज नारद ये आग तो नारद जी लगाई थी अरे नारद तुमको तो तीनों लोगों का पता है बताओ हमारे वो कहा है बोले तुम्हारे वो मौज ले रहे हैं कहा है बोले चलो मैं दिखाता हूं मिलाता हूँ छह छह वर्ष के छह महीने के बच्चे बन गए हैं मैया यशोदा की मैया अनुसुया की गोद में खेलते हैं मौज उड़ाते हैं दूध मिलते हैं तीनों की तीनों जब अनुसुईया मैया के दरवा दरवाजे पर आई लंबा लंबा घूंघट लगा दिया बहुत बड़ा बड़ा घूंघट लगा करके आई है बहुत लंबी लंबी है तो मैया ने कहा अरे तुम कौन हो कहा से हो क्या बात है तो तीनों ने कहा माँ हम तुम्हारी बहू हैं अनुसुईया ने कहा कि बालक छ छ महीने के छोटे छोटे से और बहुत छ छ फुट की लंबी लंबी ऐसे कैसे हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस माता सती के सामने शिशु हो गए वो पिता कहता है बेटा तुमने अच्छा किया तुम चाहती तो वायुदेन को साप दे सकती थी पर तुमने क्षमा किया है अच्छा किया देश तो माता सतीयों का देश था जिन्होंने अपने शरीर को महत्व नहीं दिया इस आंचल पर कोई दाग न लगने पाए संसार के पतित जीवों की पति दृष्टि शरीर पर ना पड़ने पाए इसलिए आवश्यकता हुई तो इस शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया परंतु तो संसार की वासनामय दृष्टियों से इसको सुरक्षित रखा एक सांडली नाम की आ, सती हुई महाराज कैसा पवित्र जीवन है पति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो यहां का इतिहास है सत्यवान को मृत्यु ले गए आप पकड़ करके यमराज खुद लेकर के गए और यहां की सती सावित्री ने उस मृत्यु के हलत में हाथ डाल करके अपने पति का जीवन वापस ले लिया पति अच्छा हो चाहे बुरा मेघनाथ बहुत बुरा है परंतु स्लोचना की तपस्या का बल है सती का बल है कि भगवान की एक नहीं चलती मेघनाथ के सामने जालंधर बहुत बुरा है परंतु वृंदा की साधना के सामने भगवान शंकर जालंधर का बाल भी भागा नहीं कर पाते उस सांडिली का पति भी बहुत बुरा था और अपने जीवन भर शराब पीता रहा वैश्याओं में यहां जाता रहा अंत में कोढ़ हो गया पर ये सांडिली अपने पति को परमात्मा की मूर्ति मानकर के सेवा करती रही उस दृष्ट व्यक्ति की स्थिति देखो एक दिन शांडिली से कहता है देवी मैं बहुत बुरा इंसान हूं मेरे मन से बासना नहीं जाती है एक बार मुझको उस भाग के दर्शन करा दे उस का मुख देखना चाहता चाहते कितना बड़ा कलेजा रहा होगा उस मां का उसने कहा हे hey, स्वामी बहस्या तो शरीर की पूजा करती है शरीर तुम्हारे पास है तो सुंदरता की पूजा करती हैं सुंदरता तुम्हारे पास है नहीं बैसा तो संपत्ति की पूजा करती है वो तुम्हारे पास है नहीं तुम तो वहां जाओगे तो कौन पूछेगा उसे बने तो नहीं, नहीं मुझको तो जाना है अपने पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए सांडली ने उस वैश्या के घर सुबह चार बजे जाकर के कई दिन तक सफाई की झाड़ू लगाई चौका लगाया को तो बड़ा कौन लगाता है मेरा कौन साफ करता है है कई दिन बाद पकड़ लिया अरे बहन तू मुझ के घर आकर सेवा करती तू बता तो क्यों करती है ने कहा बहन मेरा पति ऐसा ऐसा है वो एक बार तुम्हारा मुख देखना चाहता है अपने पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए सांडिली ने वैशा के घर झाड़ू लगाई चौका लगाया जब स्वीकृति मिल गई सहमति हो गई कंधे पर बिठा के रात्रि के अंधकार में सांडिली अपने पति को वैशा के घर ले जा रही थी चौराहे पर मांडव ने थे वो निकल गई थी अंधकार में अमावस की गहरी रात आकाश में बादल और बिजली बिजली थी तो उस प्रकाश का आश्रय लेकर के आगे बढ़ रही थी खुद तो निकल गई परंतु उसके पति का जो शरीर था वो महात्मा के शरीर से टकरा गया और उस महात्मा ने शाप दे दिया अरे कौन दुष्ट है जिस व्यक्ति के कारण मुझको पीड़ा हो रही है ये प्रातः काल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा उधर सूर्योदय होगा और इधर इसका प्राण निकलता में आकर के प्रतिज्ञा कर ली महात्मा तुम्हारी तपस्या का बल है कि तुम हैदय होने के बाद कहते हो कि मेरा पति मर जाएगा मैं करते हूं, मैं करते कर्मणा अपने पति के अतिरिक्त तो किसी और को नहीं मानते हो तो सूर्योदय हो गए सात दिन तक निरंतर संसार प्रतीक्षा करता रहा सूर्य दिखाई नहीं दिया लोगों का संध्या बंदन स्वाहा स्वधा देव पूजा सब अवरुद्ध हो गई संसार के विनाश का समय आ गया ऐसा लगता है लोग दौड़े दौड़े देवताओं के पास महात्माओं के पास भगवान के पास पहुंचे ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक बार तो धोखा खा चुका हूं मैं शक्ति के सामने नहीं जा सकता शंकर जी ने कहा कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं पर मेरा बन वहां नहीं चलता है विष्णु से कहा तो उन्होंने घूम गए बोले भैया सब जगह हमारा बस चलेगा वहां नहीं चल सकते भारतवर्ष के संत और भारतवर्ष की सती और आज तो ये दोनों के दोनों अद्भुत है परंतु आज तो संत और सती दोनों टकरा गए संत का वचन है सूर्योदय हुआ तो उसका प्राणांत होना निश्चित है और सती का वचन है कि सूर्योदय होगा ही नहीं भगवान शंकर ने का एक रास्ता है वो कंट केन कंट को धारा आप अनुसुया माता के पास चलो कोई समाधान मिल जाएगा सारे देवता सारे महात्मा और तीनों ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब अत्रिजी के आश्रम में आए माता अनुसुया को बात समझाई मां संसार के कल्याण का विषय है तू सांडली को मना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा माता अनुसुईया आई ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में हैं सारे देवता और महात्मा साथ में हैं एक टूटी सी झौपड़ी में आज पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठी हो गई ये सती सतीत्व का बल है देवता बाहर खड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश झांकने केवल माता अनुसुईया अंदर जा सके अनुसुईया को देखा तो सांडली उठ खड़ी हो गई सात दिन तक निरंतर शांत तो बैठी है पानी भी पिया नहीं है अनुषया को तो देखा तो उठ के खड़ी हो गई प्रणाम किया मां अनुषया ने कहा बेटा ये एक तरफ तेरा पति और एक तरफ यह संसार का विषय है संसार को बचाना है तो तुझको अपनी प्रतिज्ञा वापस लेनी पड़ेगी अनुसिया की बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए मां आप तो जानती हैं स्त्री होकर के स्त्री का दर्द नहीं जानती क्या स्त्री के लिए कोई दुनिया में दुख है तो केवल और केवल वैधव्य है वैधव्य से बड़ा क्लेश दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता उस वैधव्य के कलंक को लेकर के मैं एक दिन नहीं जी पाऊंगी तुम दुनिया के कल्याण के लिए सूर्य उदय होने की बात करते हो दुनिया का भला होगा सूर्य निकलेगा परंतु मेरा तो सूर्यास्त हो जाएगा माँ सब कुछ मांग लो जीवन मांग लो परंतु इस विषय से बात मत करो अनुसुया ने कहा बेटा तुम उसको जानती है ना बोले हां मां जानती हूं तो मुझ पर भरोसा कर तू अपना वचन वापस ले और मैं वचन देती हूँ तेरा सूर्यास्त नहीं होने होने, होने पाएगा तेरा सौभाग्य नष्ट नहीं होगा सांडली ने माता अनुसुईया के वचन पर भरोसा करके अपना वचन वापस लिया भगवान सूर्य ठिटकते हुए लजाते हुए शरमाते हुए निकल करके आए और जैसे ही सूर्य का प्रथम प्रभात हुआ पहली किरण में जमीन को छुआ सांडली का पति मर गया सा, सांडिली के पति का प्रणंत तो हो गया माता अनुसुईया ने कमंडल का जल लिया प्रतिज्ञा की यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा अत्रिजी महाराज के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती और मानती हूं तो मेरी इस बेटी सांडिली का पति जीवित हो जाए और जैसे ही सती अमाता माता ने प्रतिज्ञा की वो मरा हुआ पुरुष जी गए महाराज जब मरा था तब तो, तो कोड था और जब जीवित हुआ तो सर्वांग सुंदर सोलह वर्ष का सुकुमार बन करके पैदा हो गया न रोग रहा न दरिद्रता रही न दीनता रही न दुर्वासना रही ये भारतवर्ष की सतियों का इतिहास है ऐसा महाराज यहां भारतवर्ष की माता के आंचल का दूध पीने के लिए परमात्मा तरसता है यहां के मनुष्य की क्या बात है विश्वामित्र जी महाराज कहते राघव मेरे मेरे दादाजी ने कुछ नाम ने कहा बेटा तुमने अच्छा किया तुमने देव को साफ नहीं दिया एक चूली नाम के महात्मा थे उनका उनके अंश से एक ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ इस ब्रह्मदत्त के साथ में इन सौ कन्याओं का विवाह जब होने लगा तो ये स्वस्थ हो संकल्प मात्र से स्वस्थ और सुंदर हो गई विवाह संपन्न हुआ विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं भगवान वही स पिता मम का परम धार्मिक वही इसी वंश में भगवान मेरा जन्म हुआ है इसके बाद मैं भगवान गंगा जी के किनारे आए हैं जब माता गंगा के दर्शन भगवान राम ने किए तो बहुत आनंदित हो गए और पूछने लगे प्रभु ये गंगा माँ का अवतरण कैसे हुआ विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं हे राघव हिमालय की दो पुत्रिया हैं, एक उमा एक गंगा गंगा बड़ी है और पार्वती छोटी है इस गंगा को देवता स्वर्गलोक में ले गए भगवान ब्रह्म हिमालय से मान कर और उमा हिमालय के पास में रह गई जब उमा के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ बहुत दिनों तक भगवान शंकर और माता पार्वती एकांत जीवन का आनंद लेते रहे उधर तारका हो गया और उसका वध नहीं होता था उस तारका ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझको भगवान शंकर के पुत्र के अतिरिक्त कोई और न मार पाए भगवान शंकर के पुत्र होगा नहीं और मेरी मृत्यु नहीं होगी परंतु संयोग ऐसा बना कि सती के चले जाने के बाद में माता पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह भी हुआ संतान होने का संयोग बनता उससे पहले विघ्न आ गया भगवान शंकर के उस तेज को अग्नि सहन नहीं कर पाए गंगा सहन नहीं कर पाए सागर सहन नहीं कर पाया ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाई वो सुकुमार बालक कार्तिकेय जिसको कार्तिकेय स्कंद कहते हैं स्कंद माने भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र का नाम स्कंद है छह तृतिकाओं ने इनका पालन पोषण किया इसलिए इनका नाम कार्तिकेय भी कहा जाता है स्कंद जी महाराज का देवताओं ने वर्ण किया इनको सेनापति बनाया और इनके नेतृत्व में युद्ध हुआ तब तारका सुर का बंद हुआ राजन गंगा स्वर्गलोक में चली गई और भूतल पर कैसे आई ये बहुत रोचक कथा है इसको ध्यान से सुना तुम सूर्य वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है इस सूर्य वंश में सगर नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए उनके दो पत्नियां थीं एक सुमति और एक केशनी बहुत समय तक संतान नहीं हुई राजा अपनी पत्नियों के साथ भृगु महाराज के आश्रम में पहुंचे भृगु की पूजा की सम्मान किया और उनसे प्रार्थना की भगवान हमारे संतान हो जाए तो महात्मा अलमस्त महात्मा उन्होंने कहा भाई एक के साठ हजार होंगे और एक के एक ही पुत्र होगा केसरी ने, ने कहा भगवान मुझको तो एक ही पुत्र चाहिए जो वंश को चलाने वाला हो सुमति को तो साठ हजार पुत्र होंगे संख्या पर मत जाना संख्याओं में नहीं उलझना चाहिए केसरी को एक पुत्र हुआ नाम हुआ असमंजस असमंजस थोड़ा सा और दूसरी जो मां थी सुमति उसको एक आ, गर्भ पिंड पैदा हुआ बच्चे पैदा नहीं हुए एक पिंड हुआ वो सारे के सारे शिशु एक दूसरे से लिपटे हुए पिंड में उनको सबको आज लोग कहते हैं चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया और कौन सा ट्यूब का बेबी बेबीअर किसका किसका ऐसा करते हैं ना ऐसा हो गया ऐसा हो गया उस समय त्रेता युग में साठ बालकों का पोषण कल में घी भरा गया और उन घृत के अंदर उन बालकों को वो वातावरण दिया गया जिसमें उनका पोषण हुआ साठ हजार घी के कलश हुए उन घृत कुंभों में उन बच्चों को आ, सुरक्षित रखा पालन पोषण किया वो बड़े होकर के सगर के साठ हजार पुत्र और बड़े बलवान